अब तृतीय मंडल के 20वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन कैसे वर्तें इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे वायु संपूर्ण प्रकाशकारी सूर्य आदि पदार्थों के धारण द्वारा सब जीवों का उपकार करता वैसे विद्वान पुरुष संपूर्ण जनों के साथ वैर छोड़ना रूप अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए एक सम्मति से सब संसार का उपकार करें भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग ब्रह्मचर्य अध्ययन और विचार से तीन कर्म करके तीन जन्म स्थान और नामों में कृतकृत्य अर्थात जन्म सफल करो पढ़ाने तथा उपदेश से सबकी रक्षा करो और आप स्वयं प्रमाद रहित होकर अन्य लोगों को वैसा ही करो भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग संपूर्ण संसार के ईश्वर से व्याप्य अर्थात पूरित जानो और छली पुरुषों के छल को नाश तथा परमेश्वर के अर्थ सहित संपूर्ण नाम जानके अर्थ के अनुकूल भाव से अपने आचरणों को शुद्ध करो फिर अग्नि के दृष्टांत से विद्वान का कर्तव्य कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अग्नि सूर्य आदि रूप धारण करके पृथ्वी आदि पदार्थों को नियम पूर्वक अपने स्थान में स्थित रखता और आ, जैसे जगदीश्वर सर्वदा संपूर्ण जगत की व्यवस्था करता वैसे ही उपासित हुआ ईश्वर तथा सेवित हुआ विद्वान पुरुष संपूर्ण पापा चरणों से पृथक करके दुख रूप समुद्र के पार पहुंचाता है फिर विद्वान मनुष्य के कर्तव्य को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग इस सृष्टि के उपकारक पदार्थों से संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही उन पदार्थों के गुणों को जानकर सं पूर्ण अभिस्ट कारियों को सिद्ध करें और सर्व जनों से इशर उपासना करने योग है इस सुक्त में अग्नि आदि और विद्वान के गुणों का वर्डन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 20वां सुक्त और 20वां वर्ग पूरा हुआ अब पांच ऋचा वाले 21वें सुक्त का प्रारंभ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे अन्न जल आदि का दाता पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय होता वैसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त कराने वाला जन इन कर्मों को जानने की इच्छा युक्त पुरुषों का प्रिय होता है अब धर्मोपदेशक किसके तुल्य रक्षा करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जैसे अग्नि जल आदि पदार्थों को अपने कर्म से शुद्ध कर वर्षा आदि रूप से संपूर्ण पदार्थों को सींचकर सब जीवों की रक्षा करते हैं वैसे ही विद्या और धर्म के उपदेशक लोग संपूर्ण मनुष्यों का पालन करते हैं फिर विद्वान लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहां है भावार्थ हे विद्वान लोगों जो लोग आपकी स्तुति करते हैं उन पुरुषों को आप लोग वेद के ज्ञान वाले कीजिए जिससे एक सम्मत से परस्पर रक्षा होवे फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहां है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे जल से सींचकर वृक्षों को बढ़ाए फल प्राप्त होते हैं वैसे ही सत्संग से सतपुरुषों का सेवन करके विज्ञान आदि फलों को प्राप्त करें भावार्थ जो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष को देवे उस पुरुष को चाहिए कि उस देने वाले पुरुष को वैसी ही वस्तु देवे और जो लोग विद्वान के सत्संग से श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होते हैं वे संपूर्ण जनों को कोमल स्वभाव युक्त कर सकते हैं इस सुक्त में अग्नि और मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 21वां सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ 22वें सूक्त का प्रारंभ है इसके प्रथम मंत्र से अग्नि के गुण वर्णन विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्या से अग्नि को चलावे तो यह अग्नि हजारों घोड़ों के बल की धारणा करता है फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो बिजली नामक तेज सूर्य वायु भूमि और जल में तथा अन्य पदार्थों औषधि आदि में वर्तमान उनको जन के सुख का विस्तार करो भावार्थ जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर दिन को उत्पन्न कर और जल की वृष्टि करके संपूर्ण संसार का सुख कारक होता है वैसे ही विद्वान लोग अविद्या का नाश विद्या की उत्पत्ति और सुख की वृष्टि करके सबको आनंदित करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अग्नि आदि पदार्थ परस्पर मिलकर अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही मित्र भाव से वर्तमान रोग से रहित हुए विद्वान लोग धन धान्य ऐश्वर्य और विद्या को प्राप्त होवें भावार्थ विद्वान पुरुष विद्या ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए विद्या को सिद्ध करें तथा सबसे गुणों का ग्रहण करें इस सुक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 22वां सुक्त और 22वां वर्ग पूरा हुआ अब पांच ऋचा वाले 23वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि के द्वारा शिल्प विद्या का उपदेश किया है भावार्थ हे मनुष्यों कला यंत्र आदिकों से युक्त वाहनों में अत्यंत मथित होकर चलाया गया अग्नि सकल जनों के लिए वाहनों को वेग पूर्वक चलाता है यह जानना चाहिए फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे शिल्प विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग पदार्थों के क्रय विक्रय से धनवान होते हैं वैसे ही आप लोग भी होइए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे हाथों की अंगुलियों से बहुत कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही अग्नि आदिकों से बहुत कार्यों को आप लोग सिद्ध करो फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को چاहिए की परस्पर मित्र भावस से वर्तमान करके विद्या, धर्म, सजनता और सुखों को बढ़ा में बभावार्थ, मनुष्यों को चाहिए। कि परस्पर जनों के प्रति शुभ गुणों को ग्रहण और दान का उपदेश दे और अपने संतानों को विद्या सुशिक्षा और विज्ञानों को निरंतर बढ़ावें इस सुक्त में अग्नि और विद्वान मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह 23वां सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 24वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से राज धर्म विषय का उपदेश करते हैं भावार्थ राज पुरुषों को चाहिए कि अपनी प्रजा और सेनाओं को बल युक्त कर और दुष्ट शत्रुओं को राज्य से पृथक करके प्रजा की वृद्धि के लिए धन और विद्या की निरंतर उन्नति करें अब विद्वानों को कैसे दूसरों की उन्नति करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि जिससे अपनी वृद्धि हो उसी से अन्य जनों की उन्नति करें फिर राज धर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो राज पुरुष यश बल युक्त राज धर्म में कुशल न्यायधीश हों वे अखंडित राज्य की पालना कर सकें भावार्थ जो राज पुरुष इस संसार में उत्तम कार्यों के कर्ता हों उनका सब लोग सत्कार करें और जो दुष्ट कर्म करते हों उनका अपमान करें अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो विद्या और धन के दाता विद्वान हों उनके प्रति ऐसा कहना चाहिए कि आप लोग हम लोगों की सब प्रकार बुद्ध करो इस सुक्त में अग्नि राजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए یا 24 स सत او 24 समा वर्ग समाप् हुا अब 5 रिچ वाले 50 में सुक्त کا پرمم ہے اس کے प्रथم منط سے سوور یا روूप अگने کے दृष्टाت سے ददवाوں کا کب भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य संपूर्ण स्वरूप वाले द्रव्यों का प्रकाशक है वैसे विद्वान और विद्वानों से प्रेमकारी पुरुष इस संसार में सर्वजनों के आत्माओं के प्रकाशक होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य आकार वाले पदार्थों को उत्तम प्रकार शोभित करता है वैसे ही विद्वान लोग विद्या उत्तम शिक्षा और सभ्यता से संपूर्ण मनुष्यों को शोभित करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग पृथ्वी के सदृश क्षमाशील सूर्य के सदृश सत्य असत्य के प्रकाश करता मूढ़ लोगों के उपदेश दाता और सब लोगों को धार्मिक करते हैं उन लोगों का ही सत्कार करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जहां वायु और बिजली के तुल्य वर्तमान अविद्या के विनाश और विद्या के प्रकाश करता धर्म के उपदेशकर्ता अध्यापक और उपदेशक होवे वहां संपूर्ण सुख बढ़े